कर्मों का फल इसी जन्म में भोग होगा और दृष्टा जन्म वेदनीय दृष्ट जन्म ही वर्तमान जन्म इसी जन्म से जन्म में जिनका फल भोग होगा दिष्टा जन्म वेदनीय अगले जन्म में भोग होगा कर्म फल वो अदृष्ट जन्म वेदनीय उसमें अधन वेदनीय का भी विभाग क्या क्या नियत विपाक और अनियत विपाक अदृष्ट जनवेदनीय जो नियत विपाक है उनके लिए कहा गया सब कर्म मिल करके एक जन्म होगा ऐक भव्य का, का नियम कि अदृष्ट जनवेदनीय जो अनियत विपाक है उनके लिए तीन गति बता गई क्या हुआ कर्म का नाश कृत अविपक्व से नाश प्रथम गति द्वितीय गति प्रधान कर्म नहीं आवाप ग प्रधान कर्म के साथ ज्योतिषमादि कर्म के साथ कुछ पाप कर्म है उसके साथ मिल जाते हैं मिल करके प्राश्चित आदि नहीं करे तो प्रधान कर्म फल देते समय स्वल्प दुख भोग होगा और जो तृतीय गति, गति है तृतीय गति है अदृष्ट जन व्यदिने का अनियत विपाक कर्म की गति है जो नियत विपाक प्रधान कर्म है जिनका निश्चित फल देने का समय है उसके द्वारा अभिभूत होकर के कर रहते हैं जो निश्चित तो विपाक फल देने वाले वो उनका उसी समय में फल देंगे इसलिए पहले वो कर्म फल देंगे और अन्य कुछ कर्म ऐसे रह जाएंगे चिरम अवस्थान ऐसे रहेंगे बहुत दिन तक रहेंगे फल देने के लिए ये तृतीय गति के लिए अभी कह रहे हैं टीका में तृतीया तृतीय गति का कथन करते वासे में नियत विपाक प्रधान कर्मण अभिभूत से बा चीरम अवस्थान नियत विपाक निपक यमण तत्कर्म नियत विपाकम नियत विपाक ऐसा जो प्रधान कर्म उसके द्वारा अभिभूत से दब करके रहेंगे फल नहीं दे सकते हैं करके चीरम अवस्थान दीर्घ काल रहेंगे टीका में पलियस्त में यह प्राधान्य अभिमतम जो प्रधान कर्म कहा नियत विपाक प्रधान कर्म प्रधान कर्म को जो प्रधान कहा ये नहीं कि इसका कोई अंग है ये अंगी है इस अभिप्राय से प्रधान नहीं कहा गया यह तो केवल बल बलवत्तर होने से प्रधान कहा गया बलियास्ते न यह प्राधान्य अभिमत न तो अंगी तय अंग होता है गौण प्रधान होता है अंगी प्रधान है इस अभिप्राय से ये नियति पाक कर्म को प्रधान नहीं कहा गया ये बलवत्तर है क्योंकि उसका फल निश्चित समय में होगा अन्य समय में उसको अवकाश नहीं उसी समय ही फल देगा इसलिए नियत विपाक हो गया प्रधान कर्म प्रधान जो कहा गया बलबत्तर होने से बलियत्व से नियत विपाकत्व न अन्य था और तो बलबत्तर क्यों हुआ क्योंकि नियत विपाक है उसका फल निश्चित है अन्य समय उसका अवकाश ही नहीं अनियत विपाक जो होगा वो दुर्बल है उसका नियता नहीं निश्चित नहीं किसान फल होगा अन्य समय फल कभी हो सकता है नियति विपाक है उसी समय ही फल देगा अन्य समय उसका अवकाश नहीं होने से वो बलबत्तर है उसके समय जब आएगा वही फल देगा अन्य सब कर्म रह जाएंगे फल नहीं दे सकते वो अनियत विपाक कर्म दुर्बल हो जाते हैं अनियत विपाक से तो दौर्बल अन्य विपाक जो कर्म दुर्बल है अन्य सवकाश क्योंकि अन्य समय में वो सवकाश है ये जो कहा गया भाष्य में अभिभूत से चिरम चीरम अवस्थान दीर्घ काल रहे ये तृतीय गति कर्म के लिए अदृश्य जनवेदनीय अन्य कर्म के लिए तृतीय गति चिरम अवस्थानम बीज भाव मात्रे न पुनः प्रधान उपकारतया तथ्य स्वतंत्र द्वार दीर्घकाल जो रहेंगे बीज भाव रहेंगे कारण रूप से रहेंगे फल नहीं देंगे समय आने पर फल देंगे न कि प्रधानक उपकार के हैं जिस प्रकार कुछ पुण्य पुण्यकर्म के साथ पाप पापकर्म साथ रहते हैं वो स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं द्वितीय गति में कही गई ऐसा जो कर्म है पुण्य कर्म करते समय कुछ पाप होते हैं वो प्रधान के साथ ही, ही। स्वतंत्र फल नहीं देंगे प्रधान कर्म जो फल देगा स्वर्ग आदि उसी समय तत्सहित तो कुछ साल पर दुख फल दे सकते हैं वो हो गे प्रधान का उपकारक होकर के साथ रहते हैं यह जो कहा गया कर्म बीज भावना चिरम अवस्थान बीज रूप रहना नहीं कि प्रधान का उपकारक होकर के क्योंकि ये जो तृतीय गति कर्मों का जो अनियत्र का कर्म है वो स्वतंत्र रहे इसलिए प्रधान कर्म के गौण होकर के उपकार होकर के नहीं ये तो स्वतंत्र है इसके ऊपर शंका करते हैं नु प्रायणे न एकदेव कर्माश अभिव्यज्यती उक्त इधान तत्वस्थान मुच्य तत्क परम पूर्वेण न इत आशयन पृछति पूर्व कहा गया था मृत्यु के समय में एक देव कर्माशे अभिव्यज्य एक समय में ही कर्म समूह का अभिव्यक्ति होती है आभिमुख्य हो जाते हैं कर्म फल देने के लिए इसलिए सब कर्म मिलकर के एक जन्म होगा ऐसे पहले कहा था इधान तत्वस्थान उच्य थे अब कहते कुछ कर्म दीर्घकाले से रहेंगे बीज रूप से तत्क पर न विरुद्य परग्रंथ पूर्वग्रंथ विरुद्ध होता है विरुद्ध हो कैसे नहीं अभिप्राय से पूछते कथम भाष्य में आया चीरम कैसे केसे कथम उसका उत्तर देते भाष्य में अदृश्य जनवेदन्य नियत विपाकस्य कर्मण समान मरणम अभिव्यक्ति कारणम उत्तम अदृश्य जन्म वेदनीय ऐसा जो नियति नियत विपाक है अगले आगे जन्म में भोग होगा और विपाक फल देने का निश्चित तो है समय ऐसा जो कर्म है वो जितने कर्म हो सब कर्म मिलकर के एक साथ अभिव्यक्त होंगे फल देने के लिए समानम मरणम अभिव्यंजक मरण है सब कर्म का अभिव्यजक का अभिव्यक्ति कारण ये पहले कहा गया था जो भविष्य जन्म देने वाले अदृष्ट जन्म वेदनीय किंतु नियत विपाक अनियत विपा के लिए नहीं अनियत विपाक में से तीन गति अभिपाय रहे हैं नियत विपाक कर्म का मरण समान ही सब कर्म का अभिव्यक्ति कारण सब कर्म फल देने के तैयार हो जाएंगे न तो अदृष्टजनवेदने से अनेतक अदृष्टजनवेदने में जो अन्य विपाके हैं, उनकी अभिव्यक्ति का कारण मर्ना नहीं है ये नहीं कहा गया ठीक नहीं जातीभिप्राय में एक वचन अदृष्टजनवेदन्य कर्मण एक वचन का एक ही कर्म नहीं जात्याख्यान बहुवचनम से जातीभिभिप्राय से एक में बहुवचन भी हो सत्या विकल्प से एक वचन भी हो सकता है तो यहाँ एक वचन कर्म कर दिया सब कर्म तो जाति ले के लेकर के एक वचन किया तदितर से इतर की व्यक्ति कहती कहते यू अदृष्टजन वेदन कर्म अन्य तेत आवाप आवापेद अभिभूत वा चीरमी उपासीतावत सामन कर्माभ्यंजकम निमित्तमस्या नीपाकुखम करोती थी इसके लिए तीन गति कही गई अदुष्ट जन्म वेद कर्म अत विपाक जो अनियत विपाक जिनका फल समय नहीं जन्म में नहीं अगले आगे जन्म वो होगा उनके लिए तीन प्रकार गति ती कही गई तन्नश्चेत आभा संभाग्चेत अभि सम्वा एक तो कर्म कुछ कर्म नष्ट हो जाएगा कृत कृत से कर्म ना अभिपक् नाश और दूसरा हो गया प्रधान कर्म के साथ मिल जाना आगापा गु आगापम वच्छेत और तृतीय हो गया अभिमूतम वीरम अवस्थान दीर्घ काल रहेगा चीरमअपासित उपासित प्रतीक्ष प्रतीक्षा करे कर्म कब तो तक तो प्रतीक्षा करेगा कर्म वत सामन कर्म। कर्मा अभ्यंजक निम्त अब विपाकामुखंड कर्म कर्म अभ्यंजक कर्म काभ्यंजक सर्माव्यंजक निमित कर्म के समान निमित्त जब तक अस्य न कोई निमित्त इस कर्म को फल देने के लिए अभिमुख जब तो तो तक नहीं करेगा तब तक ऐसे रहेगा कर्म के का निमित्तम उसके अनुसार उसी साल कर्म उसके बराबर कोई हो कर्म सबका अभिव्यंज अभिव्यक्ति कारण कोई निमित्त जब तक नहीं आएगा निमित्त आने पर कर्म को विपाक का अभिमुख करेगा जब तो तो तक नहीं आया तब तक ऐसा रहेगा निमित्तम अथियम तो न है, कर कर्मावक निमित्त अपाकामुम कौती पुराने निमित्त अपाकामुखती तद विपाक देश काल निमित्ता अरे विपाक कब होगा किस देश में किस कारण में किस निमित्त से होगा उसका अवधारणा निश्चय नहीं हो सकता है ऐसे कर्म है अदृश्य जनवेदनीय अन्य तो विपाक ही तो कब उसका विपाक होगा इसलिए देश कारण निमित्त का निश्चय नहीं होने से यह गति विचित्र कर्म की गति ये तृतीय गति विचित्र है दुर्विज्ञाना तो दुख से इसका ज्ञान ज्ञान नहीं होता है कब फल मिलेगा न उत्सर्ग से अपवादा निवृत्ति एक सभी कर्माश इति उत्सर्ग सामान्य हो गया अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत का जितने कर्म एक जन्म होगा कर्म मिलकर के एक जन्म होगा ये उत्सर्ग हुआ सामान्य हुआ एक जन्म में सबकर्म कर्म का होगा ये उत्सर्ग हुआ किंतु अपवाद हो गया अदुष्ट जन वेदनी है जो कहे अनित्य अन्य उसका अलग प्रकार कहा गया तीन गति कही गई वो अपवाद हुआ किंतु अपवाद से उत्सर्ग की निवृत्ति नहीं होती है जहां जहां अपवाद का खल प्रकल का अपवाद विषय तत्व तो तो उत्सर्ग अभिन भी वो अप के विषय को अलग करके उत्सर्ग की प्रवृत्ति होती है उत्सर्ग तो होता है इसलिए अपवाद स्थल था पर तो अपवाद हो या उत्सर्ग की निवृत्ति नहीं होगी जहां अपवाद विषय छके अन्यतर उत्सर्ग की प्रवृत्ति होती है इसलिए अदृश्य जनवेदनीय नियत के जितने कर्म सब मिल करके एक जन्म होगा ये जो पहले कहा गया उसको स्वीकार करते हैं एक भवि का कर्मा से अनुज्ञा ये स्वीकार करते मानते अनुमति देते हैं वही एक जन्म मिलेगा अदृष्ट जन्म वेदनीय और नियत सागर ऐसा जो कर्म टीका में जत्म सुगम अगर टीकाम क्लेश मूलतम कर्म नाम कर्म नाम क्लेश मूलतम अविद्यामित राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश है क्लेश है मूल कर्म का फल देने के लिए कर्म से फल मिलने के लिए क्ले अविद्यादि क्ले होने पर सती मूल्य कर्म मूलत्व से विपाक आना और विपाक का मूल है कर्म कर्म मूलत्व से विपाक आना विपाक होगा कर्म होने से विपाक होगा अतः विपा कहा कश्य मूलम विपाक किसका मूल है किसका कारण क्लेश होने से कर्म से कर्म होने से विपाक होगा जाति आयु भोग और विपाक किसका मूल है किसका कारण ये नामी कर्तव्य जिससे विपाकों को विचार करना चाहिए इत इसका उत्तर देखते इस सूत्र में ते ह्लादा पुण्य पुण्य हेतु ते विपका जाति भोग जाति विकदपरितापफलाद परितापस््लादपरीतापे ये ये साम ते नीपाका हलाद परिताप फला अर्थात जाती आयु भोग रूप जो विपाक है उनका फल है हलाद अथवा परिताप सुख दुख ही फल है कर्म का यही कर्म विपाक का फल है सुख दुख सुख दुख का मूल है विपाक जन्म आयु भोग ये मूल है सुख दुख भोग का पुण्य पुण्य हेतुत्व क्योंकि पुण्यपुण्य हेतुकत्वा पुण्य हेतु कह और अपुण्य हेतु कह पुण्य हेतुक का पुण्य हेतु यलादस्त सुख का हेतु पुण्य और दुख का अपुण्य पाप पुण्यपुण्य हेतु के होने से ह्लाद परिताप हो सुख दुख पुण्यापुण्य हेतु का इसलिए जातीय भोग से सुख दुख होगा ते हलादबी फलादितापुण्यपुे सूत्र जैत जन्म आयुर्भोग जन्म आयुर्भोग जातिजन्म पुण्य हेतुक सुखफला अपुण्य हेतु का दुखफला पुण्य हेतुजनिक सुखफलाखल पुण्य हेतु पुण्य हेतु सुखफला अपुण्य हेतु दुखफला जाति आयुर्भोग परिता राद है फल, जिनका पुन्य से जिसका ेतु जिसका सुख का सुख फलताहेतुक सुख सुखफला अपने से दुख यथा एवं विशेष सुख काले दुखम अस्तव प्रतिकूलात्मकम योगी न दुख तो प्रतिकूलात्मक है सबके लिए सर्वे प्रतिकूल वेदनेम में दुखम प्रतिकूल हे एवं विशेष सुख काल है तो दुखम अस्तव दुख प्रतिकूलात्मकम योगी योगी के लिए दुख्ध विवेकी के लिए ये विशेष सुख अनुभव काल में भी दुख है ये विशेष सुख भी दुख है इसलिए सुख को भी दुख के अंतर्गत रखते हैं एक विंशति दुख ध्वंस में कहते मुख मुख्य का अर्थ आत्यंत दुख ध्वंस दुख एक विंशति दुख के अंतर्गत विशेष सुख को भी रखा गया विशेष सुख काल में दुख है टीका में यद्यपि जन्नायु के देव फह्लाद परिताप पूर्वभावितया तत्लत्व जन्म और आयु भोग तो स्वयं सुख दुख साक्षात्कार है जन्म आयु होने पर भी सुख दुख मिलेगा ह्लाद परिताप पूर्वभावी हाँ तया ह्लाद परिताप सुख दुख के पूर्वभावी है कारण है जन्म और आयु भोग तो सुख दुख साक्षात्कार होता है भोग भोग होने के बाद सुख दुख मिलता है ऐसा तो नहीं है जन्म आयु ये दोनों ही सुख फलक दुख फलक है ह्लाद परिताप पूर्वभावी तया तत्फलको में तत्फलत्व ह्लाद परिताप पर फलकत्व परिताप फल वाले जन्म और आयु ये दो ही है विपाक शब्द का जन्म आयु होगा तीन इन तीनों में जन्म और आयु दोनों ही कारण है सुख दुख का क्योंकि पूर्व नियत पूर्व भावी हलाद भावी और पूर्व पर भावी होने से जन्म आयु दोनों ही तत्फलक्लाद परिताप पर फलकत्व न तो भोगस्थ भोग का फल दुख नहीं भोग तय तो सुख दुख साक्षात्कार सुख दुख होने पर भोग, हो तो आत्मन भोग होता है प्रलादपरिताप उदयान भाग्य न तदुभवात्मन भोग होता है सुख दुख का अनुभव सुख दुख होने तर साक्षात्कार तदनुभ आत्मन भोगस्तुव आत्मा योग से सभोग तद आत्मा तस्य तद अनुभव आत्मा का आत्मा है स्वरूप सुख दुख भोग स्वरूप सुख दुख साक्षात्कार अनुभव स्वरूप भोग का भोग हलाद परिताप उदय अंतर सुख दुख उत्पत्ति होने के बाद ही हो भोग होता है भोग होता है साक्षात्कार सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार सुख दुख अन्यतर का अनुभव अनुभव तो सुख दुख के पश्चात होगा सुख दुख के पहले नहीं इसलिए जातियायी भोग में जो भोग शब्द है के अंतर्गत ये ह्लाद परिताप फलक नहीं है भोग का फल सुख दुख नहीं है सुख दुख होने पर ही भोग होता है भोग से हृलाद परिताप उदय अनंतर भागिना सुख दुख उदय के अनंतर होने वाले भोग का ये फल भोग हृलाद परिताप फलकत्व तो नहीं है उसका फल ल्लाद और परिताप नहीं भोग का फल सुख दुख नहीं होता है तथा तो अनुभाग्यतया भोग कर्मता मात्र न भोग फलत्व तो मंतव्य सुख दुख में भोग फलत्व कहा क्योंकि जाति आई भोग तीनों का फल सुख दुख बताया ल्हा परिताप जन्म का फल आयु का फल तो सुख दुख हो भो गया भोग फल कैसे होगा तथापि तो अनुभाव्यते अनुभव का विषय होता है सुख दुखो अनुभाव्य और भोग्य होता है सुख दुख भोग कर्मता मात्र न भोग का कर्म भोग का जो विषय है भोग्य है भोग का कर्म भोग कर्म होने से भोग फल हो है भोग का कर्म जैसे गमन का कर्म ग्राम होता है तो गमन के द्वारा ग्राम की प्राप्ति होती है इसलिए भोग फल सुख दुखो कह दिया भोग कर्म होने से भोग का विषय होने से अनुभव का विषय होने से भोग फलत्व सुख दुख सुख दुख में भोग फल फल भोग फलत्व भोग का फल भोग का भी फल सुख दुख कह दिया वस्तुतः भोग सुख दुख होने के बाद होता है तो अनुभव का विषय भोग होने से भोग का कर्म होने से भोग फल कह दिया गंतव्य ननु अपुण्य हेतु का जाति आयुर्भोग परिताप कला भवंतुआ प्रतिकूल वेदनीयता था जो अपुण्य हेतु अपुण्य हेतु विपाकाना पाप के कारण जो जाति आयुर्भोग है विपाक है कर्म फल जन्म आयु भोग से जो होते हैं उनका त्याग चाहिए क्योंकि परिताप कला परिताप ये ताम विपाकाना दुख फलक होने से हे भवंतु अपने हेतु का जाति आयु होगा पाप के कारण जो जन्म आयु भोग है उनका तो त्याग करना चाहिए हे भवंतु प्रतिकूल वेदनीय क्योंकि प्रतिकूल है दुख है कस्मात्न पुण्य हेतव त्याजनते सुख फल अनुकूल वेदन पुण्य हेतव पुण्य हेतु जनिका ऐसा जो जाति आयु भोग जिनका कारण पुण्य है उनका त्यागी क्यों करते हैं सिर्फ सुख फलक है सुखम फलम ये शाम विपाक न जाति आयु भोग जिनका फल सुख है उनका त्यागी क्यों करेंगे अनुकूल वेदन ही था तो सुख तो तो अनुकूल वेदन है उसका त्याग करना क्या जरूरत है न से प्रत्यात्म वेदन अनुकूलता क्या सहसा अनुमान ये आगमी अपाकर अनुकूल है सुख सर्वेशा अनुकूल वेदनियम सुखम सुखम में अनुकूलता सब अनुभव करते हैं और हजारों अनुमान करो आगम वाक्य को कुछ भी करो सुख तो को तो अनुकूल होता है उसका सुखमे जो अनुकूलता के द्वारा अनुभूत है उसका तो अपरण नहीं कर सकते हजारों अनुमान आगम वाक्य के द्वारा अनुमान भी कुछ भी करे शब्द प्रमाण कुछ भी कहे प्रत्यक्ष होता है अनुकूल है सुख सबको अनुकूल है अग्नि उष्ण है अनुमान कोई करे अन्ष्ण द्रव्य स्वाद जलगत अनुमान से अनुमिति ज्ञान ही नहीं होता है प्रत्यक्ष विरुद्ध से इसी प्रकार सुख सबके लिए अनुकूल वेदनीय है उसमें अनुकूलता प्रत्यक्ष अनुभूत होने से हजारों आगमन से अनुमान से अपर्ण नहीं हो सकता है अर्थात अनुकूल वेदन ये है अनुकूल वेदन होने से पुण्य हेतु हेतु जो सुख फल पुण्य के कारण जो जातिया विभोग है उनका त्याग करना नहीं चाहिए न तो हलाद परितापो परस्पर अविनाभूत हो या तो हलाद उपाद्यमानो मानो अवर्जनीय त्या परितापो हलाद परिताप दोनों को सही से नहीं परस्पर अभिनाभूत परस्पर सामने रहेंगे बिना भोगते थे बिना भूत न बिना हुई तो अभिनाभूत एक ही बिना दूसरा रह जाए तो बिना भूत नहीं रहेगा तो अभिनाभूत हो अर्थात राज सुख है तो अवश्य ही दुख रहेगा दुख है तो अवश्य ही सुख रहेगा सुख हेतु का जन्म आयु भोग करेंगे तो दुख भी भोगना पड़ेगा यदि अभिनाभूत होता राजिता को परस्पर अविनाभूत ना ऐसा नहीं कि सुख हो दुख उसके साथ रहना चाहिए जरूरी रहेगा ऐसा नहीं है ऐसा होता तो दुख भोगना पड़ेगा ऐसे सुख भी छोड़ दो या तो ह्लाद उपाध्य माने, अवर्जनीयता परिताप हो कि आपत्ते थे यदि अविनाभु होते परस्पर संबंध नित्य संबंध होता सुख दुखो का सुख ग्रहण करेंगे तो उसके साथ दुख भी ग्रहण हो जाएगा सुख स्वीकार करेंगे तो दुख भी स्वीकार करना पड़ेगा सुख भोग करेंगे तो अवर्जनीय होने दुख भी भोगना पड़ेगा ये तभी होता दुखा है जब यदि सुख दुख परस्पर नित्य संबद्ध होते ऐसा नहीं है इसलिए सुख हेतु जातीय का त्याग करने के जो देते है या तो ह्लाद उपाधि माने गृह माने ह्लाद को ग्रहण करेंगे तो दुख भी उसके साथ नित्य संबंध हो करके के अवर्जनीयते उसका वर्जन नहीं कर सकते हैं तो परिताप हो भी होता ये तभी होता यदि और परिताप परस्पर नित्य संपत्त होते ऐसा नहीं है तो फिर भिन्न हेतुकत्व आता है भिन्न रूपत्वाच ह्लाद और परिताप दोनों का हेतु भिन्न भी नहीं। सुख का हेतु पुण्य परिताप दुख का हेतु पाप है भिन्न हेतु को हो गई और भिन्न रूपत्वाच दोनों का स्वरूप भी भिन्न है सुख होता अनुकूल वेदनीय दुख प्रतिकूल वेदनीय दोनों भिन्न स्वरूप है नित्य संबंध नहीं हो सकते हैं तो इस कहानी का है पाप से होने वाले जाति आयु भोग विकाग वो प्रतिकूल वेदने होने से उनका त्याग करना तो चाहिए पुण्य से जो जन्म आयु भोग होते हैं वो तो अनुकूल वेदन है उनका त्याग करना नहीं चाहिए उनका त्याग क्यों करना इसलिए उत्तर देते यथा से एकदम यथा से एकदम दुखम प्रतिकूलात्मकम दुख जिस प्रकार प्रतिकूल है प्रतिकूल आत्मा से प्रतिकूल स्वरूप दुख सब के लिए प्रतिकूल कोई नहीं चाहता है इसी प्रकार विशेष सुख काल में भी दुख है प्रतिकूल को तो दुख है योगी के भी यद्यपि न पृथक जनि प्रतिकूलात्मत विशेष सुख काले संवेद्य दुखम तथा योगी भी तत् सम्वेद्य यद्य पृथक जनि न पृथक जनि पृथक जने शास्त्र संस्कार हेतु सम अल्प बुद्धि वाले प्रतिकूल आत्मतः विशेष सुख काले दुखम ना संवेद देते विशेष सुख अनुभव करते समय दुखम ना संभेद दुख न ज्ञाएते दुख को नहीं जानते हैं वो प्रतिकूल दुख करके अति अति मूढ़ तरह भी सुख भोगने के लिए दुख भी बहुत सह कर लेते हैं बहुत दुख मिलता है तो भी सुख के लिए उसके पीछे भागते हैं बहुत बहुत स्थूल बुद्धि वाले और इसी प्रकार सामान्य पुष्हजन विषय सुख काल में तो अपने हर्ष को प्राप्त करके इतने कुत्ते हैं इतने खुश हो जाते हैं तो दुख भी सह कर लेते हैं प्रतिकूलात्मत विषय सुख काले दुखम न समृद्ध थे फिर तथापि तो योगी भी तत् समृद्ध थे योगी उसको जानते हैं सुख काल में भी दुख है सुख भोग करते समाचित प्रियम प्राप्त प्रिय प्राप्त होने से दुख विचार करते दुख है इसलिए सुख जो प्राप्त होता है कभी किसी प्रकार विशेष सुख और वस्तु तो सुख नहीं है उसके अंतर्गत तो दुख का बीज है अनेक दुख का कारण कैसे दुख होता है आगे कहेंगे तो योगी जानते हैं ये सुख भोग करते समय भी दुख अनुभव करते हैं आगे प्रश्न पूर्वकम तद उपादनाय सूत्रम अब रही थी प्रश्न करके उसका प्रतिपादन करेंगे कैसे सुख भी दुख कैसे सुख भोग करते समय दुख कैसे होता है योगियों को ये सूत्र का अवतरण करके अवतरण करते कथन तद उपपद्य कथन तद उपपद्य कही विशेष सुख काल में सुख काल में भी दुख योगी को कैसे भान होता है ते प्रश्नों से उत्तर है सूत्र में परिणाम पाप संस्कार दुखे गुण गति दुखमे विवेकिन पिणाम ताप संस्कार दुखे एक गुणबुत्ति दूसरा दुखमे सर्व विवेकिन दुखमे विवेकि के लिए तो दुख ही सुख भी दुखे सर्वं कहन से अन्य दुख दुख साधन तो दुख साधने भी सुख रूप कहते हैं सुख सुख साधने भी विवेक के लिए सर्व क्यों है परिणाम ताप संस्कार दुखी परिणामच तापस्थ संस्कार अभी सुख भोग करते हैं उसके आगे परिणाम अभी अभिवेक उसके परिणाम विचार नहीं करता है क्योंकि विचार करता है परिणाम फल आगे क्या होगा ताप कष्ट होता है उसमें भोग करते समय किसके कष्ट को कष्ट होता है और संस्कार होता है भोग करने से जितने भोग करेगी संस्कार बढ़ेगा संस्कार के द्वारा प्रिभाषना होती भोग करने के लिए यही सब दुख है परिणाम ताप संस्कार तो ही दुख है इन दुखों के कारण परिणाम जन्य ताप तो संस्कार जन्य दुख है इन दुखों के कारण योगियों को सब दुख है और गुणवृत्ति विरोधाच गुणों के वृत्ति विरोध है गुणवृत्ति विरोध है गुण के वर्तन गुण परस्पर एक एक नहीं अलग अलग गुण रहते हैं काम करते समय जो को फल देते हैं अन्य गुण मिलकर के फल देते हैं यहाँ पाठ कोई गुणवृत्ति अविरोधाच करके वार्तिका में कहते हैं तो गुणवृत्ति विरोधास्थ करके रखा गुणों के वर्तन में विरोध है विरोध क्या है कुछ गुण बढ़ेगा कुछ कम हो जाएगा कुछ जो फल देगा उत्कट हो गया दूसरे को दबा देगा ऐसे करके त्रिगुणात्मक सब है प्रकृति त्रिगुणात्मिका है उसका कार्य ऐसा त्रिगुणात्मक है तो गुणों के वृत्ति विरुद्ध वन से कभी कोई गुण बढ़ गया कभी कोई गुण घट गया गुण चलन से गुणम वृत्तम कहेंगे गुणों के वर्तन में चंचल ही एक प्रकार नहीं रहता है इसलिए कभी सुख मिलेगा तो तुरंत तो ही उसके दुख आ जाएगा दुख गुण विरोधा सर्वम विवेकन दुखम एवं टीका में विवेकन इत्यन्तम सूत्रन परिणामच तापस् संस्कार द्वंद्व करके एता नहीं व दुखानी ये उस बाद कर्मधारा परिणाम ताप संस्कार आए व दुख ही आए परिणाम ही ही संस्कार ही दुख है तेई परिणाम ताप संस्कार दुखी परिणाम दुखतया विशेष सुख से दुखता महारा परिणाम दुखों से विशेष सुख भी दुख हो ताप ही दुखों से विशेष सुख भी दुख होगा संस्कार भी दुख उनसे विषय सुख दुख तीन प्रकार कहेंगे पहले कहते परिणाम दुखद सुख भी दुख है जन्य सुख भी दुख है क्योंकि परिणाम दुख है विषय सुख हो करते समय आगे परिणाम विचार कर, करते हैं की। पर है विवेकी परिणाम में दुख है सुख होते समय इसलिए विषय सुख भी दुख है सर्वस्यायं रागानुस चेतना चेतना साधनाधीन सुखानुभव इतिहा तत्र अस्ति तस्गज कर्माशय तथा दृष्टिदुख साधना मिहति चेती देशकृत कर्माशय सर्व रागानुबेतनाचेतन साधनाधि राग से अगति युक्त राग सहित ही प्राप्त होता है सुखानुभव होता है सुखानुभव जो होता है सुख राग अनुबि राग से युक्त होकर राग संबद्ध हो करेगी चेतन अचेतन साधनाधीन चेतन रूप साधन अचेतन रूप साधन के अधिन सुख अनुभव होता है चेतन साधन है पुत्र मित्र आदि उनसे सुख होता है और अचेतन साधन है धन गृह आदि प्रताद गृह आदि चेतन अचेतन साधने के अधिन सुख अनुभव होता है जब सुखानुभव होता है वो सुखानुभव राग अनुविधा राग से संबद्ध होकर के राग युक्त होकर के आसक्ति सहित हो, हो, हो के इति तत्र अस्ति रागज कर्मासे राग से, से उत्पन्न होता है कर्म अश रागज कर्मासे और कहीं एकत्र राग होता है तो अन्यत्र द्वेष होता है तथा से द्वेष की दुख साधना नहीं दुख साधन को द्वेष करता है सुख करते समय द्वेश होगा कहीं राग हो तो कहीं देश होगा और जब दुख का साधन प्राप्त होता है उसका परिहार नहीं कर पाएगा तो फिर मोह क्रोध मोह होता है मूर्य टीची थी। द्वेश समूह कृतोपि अस्थि कर्मा से द्वे समूह नहीं कान फिर कर्म होगा टीका नहीं न खु सुखम रागानुवेद मंत्र में संभवती सुख भोग होता है सुख होता है राग के बिना सुख होता है ऐसा कभी नहीं है राग के अनुबेद राग के संबंध के बिना सुख नहीं होता है नहीं ही अस्थि संभव न तुष्यति सुखम किसका कोई सुख तो है किंतु उसमें संतुष्यति न तुष्यति तो वो सुख संतुष्ट को प्राप्त नहीं करता है ये बात नहीं सुख है तो तुष्ट होता है खुश होता है नहीं अस्त समय असंभव है कि सुख तो है किन्तु तोष नहीं संतोष नहीं तुष्टि नहीं ये बात नहीं है तो सुख है तो अवश्य ही तो होता है प्रसन्नता है अनुकूल वेदनीय इति इसी राग प्रवृत्ति हेतुत्थ अर्थात सुख हो तो राग अवश्य रहेगा आसक्ति रहेगी आस राग होने पर प्रवृत्ति हेतु ही राग होने से आगे फिर सुख होने के लिए होने आगे प्रवृत्ति होगी प्रवृत्ति हेतु तो ही अब प्रवृत्ति होने पर प्रवृत्च पुण्य पुण्य उपचय कार्यवाद जो सुख प्राप्ति के लिए प्रवृत्व होता है पुण्य तो करता है कभी पाप भी करेगा सुख पुण्य से मिलता है करे पुण्य कर्म करेगा और कभी कभी अभिव्यक्की के कारण पाप भी कर लेता है सुख होने के लिए कोई परधन अपहरण कर लेते हैं निंदिता कर लेते हैं और कुछ कर्म के साथ हिंसा भी करते हैं पुण्य पुण्य उपचय कार्य बढ़ाने वाले प्रवृत्ति होने से प्रवृत्ति से ही कर्म होता है इसी प्रकार तत्व अस्थिर राग जन कर्माशय राग से उत्पन्न होता है कर्म के समूह का कर्माशय होता है सुख भोगन से फिर कर्म होता है असत्व अनुपजननाथ असत्य की उत्पत्ति नहीं होती विद्यमान की उत्पत्ति होती इसलिए सुखभ काल में भी कर्माशय से कर्माशय बिल्कुल असत्य आगे उत्पन्न होगा ऐसा नहीं हे, तो सुख के साथ साथ कर्म समूह भी है दुख भी है दुख जनक कर्म भी है राज जो कर्मा है यदि पहले नहीं होगा तो आगे उत्पन्न नहीं होगा इसलिए ये सत्कार्यवादी उत्पन्न होता है तिल से तैल तिल में तेल है तो निकलता है जो कार्य बनता है वो पहले से है मिट्टी से घट बनता है तो घट्ट पहले से मिट्टी में है पत्थर पाखा से मूर्ति बनती है मूर्ति पाषाण में है विरोधाश को हटाने पर मूर्ति का अभिव्यक्ति होती है कार्य की उत्पत्ति के स्थान पर अकार्य की अभिव्यक्ति होती असत की उत्पत्ति नहीं होती विद्यमान है है सत्य होने पर विद्यमान हो तो उसकी उत्पत्ति क्या केवल अभिव्यक्ति है अभिव्यक्ति के उत्पत्ति के स्थान पर अभिव्यक्ति अनाथ के स्थान पर तिरुभाव आविर्भाव तिरुभाव इसलिए जन्म धातु का जनिक प्रादुर्भाव प्रकट हो जाना और नष्टातु का नदर्शन अधर्शन हो जाना तिरुभाव हो जानत असक्ति की उत्पत्ति नहीं होने से कर्माश समय में भी तदा से सुखम भुंजानस तक विचिन्नावस्थे नृष्टि दुख साधना सुख भोग करते समय सुख भुंजान भोग करते समय तत् शक्त आसत होता है सुख में और सुख समय में कहा था विच्छि अवस्था बीच बीच में द्वेष होता है सुख होते समय द्वे दुख साधनों के प्रति द्वेष करता है विच्छिन्नाव द्वेशन राग के समय में विच्छिन्नावस्था में मध्यम छिद्र अवस्था में, में द्वेत होता है उसे द्वेष से दुख साधना दुःख साधन के प्रति द्वेष करता है और दुःख साधन के प्रति द्वेष करने पर भी कभी कभी परिहार कर सकता है कभी कभी नहीं कर सकता है ताम परिहर तुम असस्तो मुहिचर दुख साधन का परिहार करना चाहते हैं किंतु तो दुख भोगना पड़ता है सर्वता समर्थ नहीं होता है असमर्थ होता है मोह को प्राप्त करता है मोह भ्रम होता है दूसरे को दोष देता है क्रोध होता है फिर कर्म करता है कभी फिर क्रोध से दूसरे को कष्ट देता है इति इति प्रकार द्वेष समोह कृतोपि अस्थि कर्मा से द्वेष समोह के द्वारा भी कर्माशय होता है जैसे राग से हुआ जैसे द्वेष से मोह से हुआ द्वेषवन मोहस्या विपर्य अपरनाम कर्माश हेतु तम अविरुद्धम द्वेश जैसे कर्म का हेतु होता है इस प्रकार मोह भी मोह ब्रह्म है विपर्य पर नाम विपर्य अपरनाम योह का दूसरा नाम है विपर्य भ्रम अत्यद रूप प्रतिष्ठा विपर्य कहा भ्रम है तो मोह भी विपर्य नाम का मोह भी कर्माशय का हेतु ये में कोई विरोध नहीं कर्माशय का हेतु यही तो सुख होते समय राग देशोह ये अवश्य भावी ऐसे कर्म होते हैं न कथम रक्त द्वेष्टि मुह्यति वा राग रक्त होता है रागी राग युक्त तो रक्त है जिस समय राग है सुख भोगते समय उस समय द्वेष कैसे करेगा मोह कैसे करेगा राग काल द्वेश हो नाग इत्यता जो आसक्ति राग है सुख होता उस समय राग है बड़े प्रसन्न होकर भोग करता है राग है उस समय तो द्वे नहीं तो द्वेष कैसे करेगा मोह कैसे करेगा तो द्वेषमोहत तो कर्म कैसे होता है राग काल द्वेशमूहरा दर्शनाथ राग जिस समय उस समय द्वे समूह तो दिखता नहीं ऐसे शकांश इत उत्तर देते हैं तथा तो उत्तम ऐसे कहा गया न अनुपहत्य भूतानी उपभोग संभवती हिंसा कृत्य अस्थित शारीरिक कर्म से भोग करते समय अनुपहत भूतानी उपभोग न संभव अन्य को कष्ट दिए बिना भोग नहीं होगा ये जो बाहर बैठकर रोटी खाते हैं चिड़िया पशु पक्षी सब देखे एकदम में से आतेम में सी आत। ऐसे रोटी उठाते समय सब पक्षी देखते हैं हमको मिल जाए खोला स्थानीय बैठ बैठकर खाते हैं रोटी ऐसे फेंक देते हैं कितने टुकड़ा फेंके और छोटे छोटे चिड़िया तीस चालीस तीन करके आ जाएंगे कोई एक, एक लेकर चल जाएगा सब उठ जाएगी खाते समय देखते हैं हाथ में रोटी देखते करते फेंकेगा कभी कभी नहीं रोटी फेंक कर हाथ को ऐसे कर देते हैं कोई नहीं आते वो देखते हाथ में कुछ नहीं ऐसे कर देगा कोई नहीं आएगा रोटी फेंकते ही उधर से आ जाते हैं यहाँ फेंकना शुरू हुआ गिरने के पैर उधर से आ जाते हैं और बिल्ली के सामने देखो खाते समो वो नीचे ऊपर देखता रहेगा हमको कब देगा ये लिया फिर दिखाऊपर खा लिया ये मुझे मिल जाए एकदम मिशिया ऐसे पशु पक्षी नहीं है ऐसे कभी जहाँ हम सूखे लोग स्टेशन आदि रेलवे स्टेशन में वाले होते हैं वहाँ खाते समय देखो कहीं कहीं खाने में कोई खाता है ऐसे लिया इतने लेते समय हाथ उठाए रखेंगे प्रसाद सेवन करते समय जगन्नाथपुरी में है बच्चे खेल ऐसे प्रसाद कोई खाते समय हाथ रख देंगे तो फिर कोई भक्त तो कोई मांगता थोड़ा सा तो दे दिया फिर खाते समय दूसरे हाथ रख देगा और उसको देते हैं तो खा खाने ही नहीं देंगे जब इसे करके थोड़ा लिया थो उठा तो इसे उठा देता हुआ वहां से इसका सामने कर दिया फिर लगता है भूखा है दे दो तो अब यदि नहीं देकर खाया जिसको भूखा जो व्यक्ति हो चाहता है हमको थोड़ी मिल जाए और उसको कुछ नहीं देकर आप नहीं खाओ तो उसको कष्ट नहीं होगा थोड़ा देने पर ही पेट कहाँ भरा वो तो और मिल जाए और मिल जाए तो जा, चाहता पेट भरा खाने के लिए और नहीं मिलेगा तो कष्ट होगा इसी प्रकार केवल खाद्य नहीं सर्वत्र अनुपहत्य भूता उपभोग न संभवती संभव नहीं है भोग तो को कष्ट होगा न अनुपहत्य भूता उपभोगी हिंसा तो कृत्य अस्थित करना से ये हिंसा हो गई हिंसा कृत्य शारीरिक सार्वजनिक कर्मास होता है ठीक है विच्छिन्नावस्थान क्लेशान उपादित भी रचना तथा उक्त जहा ये कहा विन्नावस्था क्लेश का प्रतिपादन करते समय कहा है तदन नामृत्ति जन्मनी पुण्यादर्शिते द्वारा मन के द्वारा मन की जो प्रवृत्ति होती है उसके द्वारा उत्पन्न फुन होते पुण्य पुण्यपार दिखाया रागादि जन्मन कर्तव्य मदमी थे मानस से संकल्प अभिशेषा साहू राधज रागवन से आसक्ति है सुख सुख साधन में आगे एकदम कर्तव्य मनुष्य संकल्प किया ये करेंगे आगे सुख मिलेगा मानस संकल्प मानस्य जो संकल्प होता है अभिलाष अभिलाषेन सह वर्त इच्छा के साथ संकल्प होता है ये करेंगे आगे ये फल मिलेगा ये मन संकल्प है अरे वाचनिकाथ अविशेषा तो वचन शब्द से कोई गएंगे तो विषय शब्द से करेंगे करेंगे और इच्छा के साथ करेंगे राघवन से प्रभुत्व तो होते हैं यथाहू साहिला संकल्प वास्त नापित अभिलाष इच्छा के साथ जो संकल्प होता है शब्द से कहा गया जो अर्थ वही से कुछ अत्य नहीं शब्द से कोई कहता है कोई संकल्प करता है शब्द से कहने पर जो अर्थ है ग्रहण होता है से मनुष्य संकल्प करता है संकल्प के द्वारा भी मानुष पुण्यपाप होते हैं शारीरम की कर्माशं दर्शति ना अनुभव तारीरकर्म हे शारीरकर्म होते मनसकर्म हे वाचिकर्म हे इसमें एक श्लोक है शरीरज कर्मदोषे याचिस्थावरता नर वाचिक पक्षिमृगता मानसेरति शरीरजयि कर्मदोषी शरीर कर्म से हनिवार्यकर्म के दोष से नर स्थावरतम जाती, मनुष्य वृक्षादि बन जाता है सर्वजन्य कर्म याति स्थावरता नरह नर में जाति स्थावरत्व को वृक्षत्व को प्राप्त कर लेता है वाति के ही पक्षी है, वह शब्द से कर्म करता है प्राप्त करता है तो पक्षी मृत पक्षी पशु बन जाता है अगर आगे बोल नहीं पाएगा शब्द वाग प्राप्त हुआ उसको सदुपयोग नहीं करते हैं तो बैठे आगे बक्षिणाम <laughs> इसलिए समय नहीं करना चाहिए शब्द सद्द। रागेन्द्र प्राप्त हुआ में सन्मार लगाना चाहिए मानस ही रंत्य जाति दाम मानव से पुण्य पाप पाप करने पर नीचे जाति चांदा आदि जाति को प्राप्त करते हैं इसे कर्म होते हैं अलग अलग, अलग प्रकार है ओम।